ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पार के प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं अथातो ब्रह्म अथा ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के अथ शब्द पर भाष्य तथा टीका के अनुसार विचार हो चुका है अथात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ द्वितीय पद अतः शब्दार्थ पर विचार प्रारंभ होना है तो सूत्रस्थ अथ शब्द की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि सूत्रस्थ अथ शब्द जिज्ञासा शब्द से लक्षित वेदांत विचार के पुष्कल कारणभूत। अधिकारी के विशेषण साधन चतुष्टय के का वाचक है। अथ शब्द का अर्थभूत जो आना उसका अवधि बन जाते हैं ब्रह्म विचार के हेतुभूत अधिकारी के विशेषण नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दिष्ट संपत तथा मुमुक्षा इस प्रकार अर्थ शब्द आनन्तरीय अर्थ का वाचक बन करके साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी का बोधक होने से अधिकारी से विशिष्ट अनुबंध चतुष्टय अंतपाती अधिकारी से विशिष्ट शास्त्र आरम्भीय होगा ये अर्थ ज्ञापित हुआ अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द से अब अत द्वितीय पद का अर्थ भाष्कार भगवान कर रहे हैं कि अत शब्दो हेत्थ इत्यादि से इस पर इसका अवतरण है टीका में कि ननु उक्त न मैं किन उतविवेका अक्षम हव चातुर्मास्याजिन सुकतुत्या कर्मफल नित्य तथो वैराग्या सिद्धे जीवस्थ्रह्मस्वोक्षा तस्य पुरुषार्थत्व कतो न इति आक्षेप मुक्ष अतः शब्द तम हैं अर्थ शब्द के अर्थभूत आनन्तर्य के अवधि के रूप में अधिकारी के जिन विशेषणों को बताया है उनमें से प्रधान वैराग्य तथा मुमुक्षा ये दोनों असंभव है वैराग्य असंभव इसलिए है कि अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण माना जाता है श्रुति को और श्रुति अतीन्द्रिय अर्थ का जो स्वरूप बताएगी वैसा ही मानना चाहिए तो कर्म का भी फल श्रुति नित्य बता रही है तो अनित्यतादि दोष दर्शन के कारण वैराग्य कर्म फल से आप बता रहे थे लेकिन अक्षय हवै चातुर्मास्यजिन्वती ये जो श्रुति हैं वह बता रही है कि कर्म विशेष चातुर्मास्य चातुर्माश यागा ये अक्षय फल के अविनाशी फल के हेतु है अपाम सोम अमृता अभूम श्रुति भी अबाम अमृता अभुमा इत्यादि यह बताती है कि सोम सोमयाग का फल अमृत है अविनाशी है तो निर्दोष फल होने से कर्म फल भी उससे वैराग्य असंभव होगा और ये जो आप कह रहे हो कि जीव का ब्रह्म रूप से अवस्थान मोक्ष है ये मोक्ष भी असंभव है क्यों तो कहते है इसलिए कि जीव और ब्रह्म का भेद होने से परस्पर वास्तविक भेद हैं जिन लोगों जिन पदार्थों का उनका एक दूसरे के रूप से वास्तविक अवस्थान संभव नहीं हो सकता तो ब्रह्म से भिन्न जीव का ब्रह्म रूप से अवस्थान ये असंभव है भेद होने से और ये जो अभेद है अद्वैत है ये आ, इच्छा का विषय रूप फल भी नहीं बन सकता उसमें पुरुषार्थ तो संभव नहीं है क्योंकि इच्छाकर्ता से इच्छा का विषय फल अलग होना चाहिए और यहां पर तो आप कहते हो कि मुमुक्षु का स्वरूप ही मोक्ष है स्वर्ग अलग है याग का फलभूत और उसको चाहने वाला यागकर्ता यजमान अलग है इसलिए स्वर्ग में तो यजमान की इच्छा का विषयत्व रूप फलत्व उपन्न होता है प्रयोजनत्व सिद्ध होता है और ये मोक्ष आपका तो मोक्ष का स्वरूप ही है और स्वरूप इसे कहीं किसी को इच्छा थोड़ी होती है एक तो ये आपके अनुसार मानते हैं तो और दूसरा स्वस्वरूप अवस्थान रूप जो मोक्ष है वह संभव ही नहीं है भेदवादी की दृष्टि में ब्रह्म का और जीव का अभेद न होने से असंभव जो जो वस्तु जगत में है ही नहीं संसार में है ही नहीं उसकी इच्छा कैसे होगी आकाश का पुष्प लाने की इच्छा कभी किसी को नहीं होती वंध्या पुत्र की हत्या की इच्छा किसी को नहीं होगी या उसे सम्मानित करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि वो है ही नहीं तो ऐसे पूर्व पक्ष के दृष्टि में जीव ब्रह्म का आभेद है ही नहीं तो ब्रह्म रूप से अवस्थान कभी होना ही नहीं है है ही नहीं तो तो उसका भी उसकी इच्छा कैसे होगी मुमुक्षा उसकी इच्छा रूप मुमुक्षा भी असंभव है ये कहा गया कि ननु उक्त विवेकादिकक न संभवती अक्षम याजेन हवई चातुर्मास्यजी न सुकृत्यादिश्रुतिया कर्मफल अवगम ऐसे ऊपर से जोड़ देना नित्य रूप से कर्मफल का अवगम होने से ततो वैराग्य सिद्धे और जीवस्थ ब्रह्मस्वरूप मोक्षुक्त नहीं है क्योंकि जीव का ब्रह्म से भेद है और तस्य अने ब्रह्म रूप से जीव का अवस्थान रूप मोक्ष लोस्टादिवत पुरुषार्थत्व अयोगाच यह संभव होगा ततो न मोमुक्षा संभव इसलिए मोमुक्षा भी नहीं होगी और इति आक्षेप परिहारार्थो अतः शब्द इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया जाता है वेदांत मत पर वैराग्य तथा आपके मोक्ष की असंभावना बता करके आनंतर अथ शब्द नहीं हो आन जो अथ शब्द का अर्थ है उसका अवधि ये सब विशेषण बनेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों संभव नहीं है इस प्रकार का आक्षेप परिहार करने के लिए सूत्र में वेद व्यास जी ने अतः शब्द का प्रयोग किया द्वितीय शब्द का और उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार आक्षेप परिहारार्थक परिहार के लिए प्रयुक्त अतः शब्द की व्याख्या भगवान भाष्यकार आरंभ करते हैं तम व्याचे अतः शब्दो तो सूत्र में प्रयुक्त अतः शब्द हेतु अर्थ यस्मा वेद एवं अग्निहोत्रादीना श्रेय साधना आनीफलता दर्शयती कैसे अतः शब्द हेत्थक है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए ये वाक्य है आगे वाले एक दो तो कहते हैं जिस कारण से वेद ही अग्निहोत्रादि कर्मों को अनित्य फल वाला बता रहा है पूर्व पक्षी का आक्षेप है कर्मफल से वैराग्य असंभव है क्योंकि कर्मफल नित्यत् रूपे न अवगत है दोषत्व अवगत न होने से उससे वैराग्य नहीं होगा इससे विपरीत उसमें नित्यत्व से विपरीत अनित्यत्व ज्ञापक वेद को बताया जा रहा है वेद परी, वेद वाक्य से ही निर्णय करना है अदृष्ट जो आ, वस्तु है प्रत्यक्षादि प्रमाण का अविषयभूत वस्तु है उनका तो कर्मफलभूत स्वर्ग आदि को अनित्य बताने वाला वेद वचन विद्यमान है इसलिए कहा कि यस्मात वेद एवं नाम, श्रेयस साध, साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयती वो कौन सा वेद है जो अग्निहोत्रादी कर्मों को अनित्य फल का साधन बता रहा है उनके फल में अनित्यता का वर्णन कर रहा है तो तद यथाइह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवं अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इत्यादि तो यह युक्ति सहकृत श्रुति है श्रुति अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञापन करती है लेकिन अयुक्त अर्थ का ज्ञापन नहीं करती जो युक्त है युक्ति से भी सिद्ध हो सके ऐसे अर्थ को ही बताती है सर्वथा आयुक्त अर्थ को नहीं बताती और इसलिए तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते इत्यादि श्रुति उदाहरण सहित तो। युक्ति के लिए उदाहरण की जरूरत होती है दृष्टांत की जरूरत होती है कर्मफल में अनित्यता श्रुति को बतानी है तो कर्मफल अनित्य है ये जो स्रोत अर्थ है यह युक्ति युक्त भी है इसे दिखाने के लिए दृष्टांत श्रुति ने बताया कर्मफल पक्ष रहेगा कर्मफल मात्रम अनित्यम कार्यवात यथा लौकिक कर्मण फलम इस दृष्टि से अरेलौकिक कर्म यहां पर बताया जा रहे हैं इह। तो तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते कर्म से प्राप्त जो फल है वह क्षीयते यानी विनाशी है इस लोक में जो भी हम कर्म करते हैं कृषि आदि उसका फल नित्य नहीं होता एक बार कृषि कर्म करने के बाद किसान को हमेशा हमेशा के लिए वो कृषि का फल प्राप्त हो गया ऐसा नहीं होता प्रति वर्ष उसे कृषि कर्म करना पड़ता है फल के लिए पहले वाला समाप्त हो जाता है भोजन करते हैं उसका फल सुधा की निवृत्ति और तृप्ति कुछ घंटों के लिए होती है उसके बाद फिर भोजन करना पड़ता है तो ये जो कृषि कर्म भोजनादि कर्म ये है लौकिक अहिक लौकिक कर्म और इनका जो फल है वह स्थायी नहीं है नित्य नहीं है ये दृष्टांत हुआ तो ये यम त्र फलत्व तत्र तत्र अन्यत्व ये एक व्याप्ति बनी उसके लिए दृष्टांत तो हुआ ये यह कर्मचित लोक लोक शब्द का अर्थ है फल गणित्य हुआ ये दृष्टांत है लौकिक कर्म फल और दारिष्टान्त के लिए एवं एवं अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते ये श्रुति है ये बताती है कि जैसे लौकिक कर्मफल अनित्य है विनाशी है ऐसे अमुत्रायण परलोक में भी पुण्य से प्राप्त होने वाला जो वो सुख है स्वर्गीय वह अनित्य रहेगा विनाशी होगा क्षीय नष्ट होता है इत्यादि वेद एवं अग्निहोत्रादी नाम श्रेय नाम अनित्य फलताम दर्शयती ऐसा अन्वय करना इत्यादि का अन्वय है वेद एवं इत्यादि वेद एव अग्निहोत्रादिनाम श्रेय साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयती तो ये दो श्रुतिया हो गई एक पूर्व पक्षी ने बताई हुई श्रुति कर्म फल में नित्यत्व बताने वाली और एक हो गई आपकी ये सिद्धांती ने कर्मफल मात्र में अनित्यत्व बोधक जो वेद वचन बताया वो एक श्रुति सुर्ति। दो श्रुतियों का आपस में विरोध हो रहा है वक्षम तो अवई चातुर्मासी आजिना फलम भवति इससे वो हम कर्म फल को नित्य मान ले या ये श्रुति बता रही है कर्मफल मात्र अनित्य है उसे मान ले। संशय होगा आपस में दो श्रुतियां इनका विरोध उपस्थित हो रहा है इसलिए टीकाकार कहते हैं जो युक्ति युक्त श्रुति वचन है उससे अन्य श्रुति का बाद होगा और उसका स्वार्थ में प्रामाण्य न करके वो अर्थवाद होगा ये कहा जा रहा है टीका में देखिए यस्मात शब्द का अन्वय टीकाकार कहते हैं यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार भाष्य में एक तस्मात शब्द आ रहा है उसके साथ अन्वय करना तस्मात आ रहा है अड़तीस नंबर पृष्ठ पर तीसरे पंक्ति में तस्मा यथोक्त साधन संपत्ति इसके साथ इस यस्त शब्द का अन्व है इसलिए का तस्मादिति संबंध किसका तो इसका। तो यदअप तन्मर्त्यम यदतक इति न्यायवती तद इह इत्यादि श्रुति कर्म कर्मफलाक्षयत्व श्रुतेर बाधिका तो ये न्यायवती यानी युक्ति मति युक्ति से युक्त जो श्रुति है वह युक्ति रहित तो श्रुति की बाधिका होगी युक्ति युक्त श्रुति है तद यथाइह कर्मचितो लोक क्षीयते इत्यादि वह कर्मफल अक्षयत्व श्रुतेर यानी कर्म फल में बोधक श्रुति की बाधिका है इसलिए उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं निकलेगा तस्मात अन्यत आर्तम इति अनात्म आ, अनात्म मात्रस्य अत्यतुत्यात्मेका वैराग्यलाभ तो जिस कारण से वेद कर्मफल कर्मफलमेंतावता है तस्मात उस से अतो अतोत्त आर्तम इदिश्रुतिस्थ अतः यह सर्वनाम प्रकृत आत्मा का परामर्शक है इसलिए अतः एने आत्मन अन्य जो भिन्न वस्तु है वह अनित्य है आर्त है का अर्थ है अनित्य है अतो अन्यत आर्तम तो इ, इस श्रुति से अनात्मा मात्र में अनित्यत्व का विवेक होने से कर्मफल मात्र अनात्मा है और वह अनात्मा होने के कारण अनित्यत्व रूपे नहीं निश्चित होगा अक्षयम हवय इत्यादि श्रुति का चातुर्माश्यग आदि का फल नित्य बताने में तात्पर्य नहीं अधिक स्थायी हैं, बाकी कर्म की अपेक्षा यह बताने में तात्पर्य है सापेक्ष नित्यत्व को बता रहा निरपेक्ष नित्यत्व को नहीं सापेक्ष नित्यत्व इस प्रकार एक इसलिए निरपेक्ष नित्यता रूप अर्थ उसका नहीं निकलेगा तो अनित्यतादि दोष अनात्मा मात्र में विद्यमान होने से उससे श्रुति से प्राप्त विवेक नेत्र से जिनको दिख रहे हैं उनको कर्म फल मात्र से वैराग्य हो जाएगा इसलिए नहीं कह सकते कि कर्मफल नित्य होने से उससे वैराग्य असंभव होगा कहते तो जिसका शास्त्र से मात्र खुलने वाला विवेक नेत्र अभी बंद है शास्त्र से विवेक नेत्र जिसका खुला नहीं है अतो अन्य आर्थम इत्यादि शास्त्रार्थ जिनके बुद्धि में अभिव्यक्त नहीं हुआ है उनमें आत्मात्म विवेक सुस्पष्ट नहीं होगा अनात्मा में भी आत्मा का तादात्म्य अध्यास संसर्ग अध्यास होने के कारण आत्मा का जो सत्यत्व है नित्यत्व है वह भ्रांति से अनात्मा में देखेंगे जैसे स्फटिक में लालिमा भ्रांति से देखते हैं स्फटिक को लाल कहते हैं भ्रांत तो उतने मात्र से स्पटिक लाल ही होता है ऐसा नहीं है ऐसे अतो अन्यत आर्तम इत्यादि श्रुति से अनात्मा मात्र में अनित्यत्व का विवेक जिन्हें प्राप्त हुआ वे कर्मफल मात्र से अनित्यतादि दोषों को देख करके विरक्त हो सकते हैं इसलिए वैराग्य संभव है और विवेकी को संभव न होने पर भी विवेकी को इसलिए पहले वस्तु विवेक रखा अभिप्राय निकला एक टीका की तस्मात कारण कि इति श्रुतिया अनात्म मात्रस्य सेवेका वैराग्य लाभ इति अब मुमुक्षा भी संभव होगी इसे बता रहे हैं मुमुक्षां संभावयती तथा इत्यादि के अवतरण में टीकाकार करते हैं भगवान भाष्यकार मुमुक्षा की संभावना बता रहे हैं क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था वैराग्य भी असंभव है कर्म फल से और मुमुक्षा भी असंभव है तो वैराग्य की संभावना बता दी अब मुमुक्षा की संभावना को बताता है। तथा ब्रह्म विज्ञात अपि परम पुरुषार्थम दर्शयती ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि तो जैसे कर्म फल में अनित्यता बताई जा रही है कर्म कर्मरूपी फल को अनित्य फल वाला बताया जा रहा है स्वयं वेद के द्वारा तद इत्यादि वेद ही बता रहा है तथा का है वैसे जो वैदिक साधन विशेष है ज्ञान उस ज्ञान को स्वयं वेद परम पुरुषार्थ शब्दित मोक्ष का साधन बता रहा है इसलिए अत अर्थ के विषय में वेद ही प्रमाण है और वेद परम पुरुषा परम शब्दित मोक्ष को ब्रह्म ज्ञान का फल बता रहा मोक्ष फलक ब्रह्म ज्ञान है ये कह रहा है। इसे कहते हैं कि तथा ब्रह्म विज्ञात अपि परम पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि पूर्व सूत्र से पूर्ववाक्य से वेद इन दो पदों की अनुवृत्ति लियाना और यस्मा पद की भी तो ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वेद एवं ब्रह्म विज्ञात परम पुरुषार्थम दर्शयती तो ब्रह्मविद आपनोति परम ये है ब्रह्मानंद वल्ली का सूत्र वाक्य पूरी ब्रह्मानंद वल्ली इसी सूत्र वाक्य की व्याख्या है और यह सूत्र वाक्य बताता है जो ब्रह्मविद है ब्रह्म का आत्म रूप से संशय विपर्य रहित कनामलक यथार्थ अनुभव कर रहा है मय के रूप में वो सूत्रस्थ ब्रह्मविद शब्द का अर्थ है और उसका ब्रह्मवेदन का फल क्या है इस प्रकार का ब्रह्मवेदन हो जा तो कहा परम आपनोती तो ब्रह्म का संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव जिसे हो रहा है वह हो जाता है आ, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करते आने मुक्त होता है परम शब्द का अर्थ मोक्ष है अविद्या की निवृत्ति है विद्यावृत्ति ही मोक्ष है बाकी तो नित्य ही है न स्वरूप तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान का फल यह वेद वाक्य स्वयं ही परम पुरुषार्थ बता रहा है इसलिए ये जो कहा था कि तस् पुरुष लोष्टादिवत पुरुषार्थत्व तो अयोगात ठीक कारण है कि ये मोक्ष में पुरुषार्थत्व यानी प्रयोजनत्व असंभव है कहा वेद बता रहा है कि मोक्ष ये पुरुषार्थ है फल है और वो ब्रह्म ज्ञान रूप साधन का फल है तो इस प्रकार ज्ञान के फल को स्वयं वेद नित्य बता रहा है कर्म फल को अनित्य बता रहा है वैदिक दो साधन हैं ज्ञान और कर्म अनुष्ठे एक साधन और एक अनुष्ठे प्रमाण तंत्र ज्ञान प्रमा और इन दोनों साधनों का फल अलग अलग बता रहा है स्वयं वेद कर्म रूपी साधन का फल अनित्य बता रहा है ज्ञान रूपी साधन का फल नित्य बता रहा है मोक्ष बता रहा है जिस कारण से इसलिए वेद वैदिक वेद को प्रमाण मानने वाले लोगों के दृष्टि में वेद जो बताएगा वह है तो ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है ऐसा वेद बता रहा है ब्रह्म ज्ञान का फल वे, आ, मोक्ष बता रहा है इसलिए मोक्ष नहीं है ये नहीं कह सकते मोक्ष असंभव है ये नहीं कह सकते तो ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वेद एव ब्रह्म विज्ञात परम पुरुषाथम दर्शयती तस्मात इत्यादि का अवतरण टीका में आएगा उससे पहले तथा इत्यादि वाक्य का अर्थ टीका कार बताते हैं उसे देखिए यथा वेद कर्मफल फल दर्शयति तथा ब्रह्मज्ञानात् प्रशांत शोकानलम अपारम स्वयं ज्योति आनंदम दर्शयती मोक्ष को टीकाकार इन शब्दों से बताया मोक्ष तो ब्रह्म स्वरूप है ना और वो शब्द का अविषय है उसे शब्द से लक्षित करते हैं आचार्य और वो जिससे सामने वाला लक्षित सामने वाले को लक्षित हो सके वैसा शब्द प्रयोग करते हैं तो ये मोक्ष के लिए जो सूत्र सूत्र वाक्य था ना ब्रह्मविद आपनोति परम इसमें परम शब्दित जो मोक्ष है उस मोक्ष को इन शब्दों से लक्षित करा रहे हैं टीकाकार तो प्रशांत तो शोकानलम शोक अग्नि है जैसे अग्नि जलाता है वस्तुओं को ऐसे जिसके चित्त में शोक होता है वह शोक रूपी अग्नि शोकाकुल व्यक्ति के विवेकादि को जला देता है इसलिए उसे कहा जा रहा है शोकानल और शोकानल प्रशांत हो गया है जिस आनंद से तो मतलब दुख असमिश्रित तो सुख दुख रहित तो सुख ये मोक्ष है आत्मानंद में दुख का संस्पर्श ही नहीं है शोक का संस्पर्श ही नहीं है और स्वर्ग आदि सुख में विषय सुख में अभ्युदय में दुख युक्त वो सुख है वो है अनित्य सुख है उसमें विषय पारतंत्र आदि कई है किए हैं और शोक भी होता है इसलिए स्वर्गा अभ्युदय में शोकानल शांत थोड़ा कहीं कहीं शांत सा दिखता है लेकिन अंदर से जैसे ऊपर ऊपर राख दिखे और अंदर अग्नि अंगारों का थोड़ा थोड़ा बचा रहता है ना न सुलगता रहता है फिर उससे फिर यदि दाहिए पदार्थ उस पर पड़ जाए तो फिर से प्रकट हो जाता है ज्यादा इसलिए शांत तो शोकानल भले ही कहा जाए स्वर्ग आदि में थोड़ा दुख दबा हुआ है और ऊपर से प्रसर्ग लगा है तो प्रशांत हो गया है शोक रूपी अनल जहा और बहुत ही ज्यादा अभिवृद्धित है शोकानल ऐसा स्थान तो है नीचे वाली यौनिया नारकीय यौनिया आदि वहां तो दुख ही दुख बहुलता है शोक बहुल है और सुख की लेश मात्र है शुक्लेश मात्र है और स्वर्ग आदि में सुख ज्यादा है और दुख कम है इसलिए शांत शोकानल वहां कहा जा सकता है लेकिन प्रशांत शोकानल वो आत्म सुखी है यो वे भूमा तत्सुखम अपरिचिन्ह सुखी है वहां शोक की आत्यंतिक निवृत्ति है इसलिए कहा कि प्रशांत शोकानलम ये आनंद का विशेषण है कैसा आनंद है वहां पर यानी मोक्ष मोक्ष जो है कैसा आनंद है आनंद स्वरूप मोक्ष है परम शब्द का अर्थ है आनंद लेकिन वो दुख से सर्वथा रहित आनंद है तो प्रशांत शोकानलम आनंदम दर्शयती तो ऐसा आनंद भी हो लेकिन वह अज्ञात हो सुसुप्ति आदि में तो उसे पुरुषार्थ थो थोड़ा ही कहा जाता है। ओ शोक रहित तो आनंद चाहते हम अनुभव में भी आता रहे हमें भासता रहे तो कहते वो भासता है लेकिन भाष्य बन करके नहीं वहां भाष्य भाषक भाव नहीं वो स्वयं ही आत्मस्वरूप है ना चेतन है वो आनंद भी है चेतन भी है इसलिए एक विशेषण है स्वयं ज्योति ये ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्यस्थ परम का ही अर्थ बता रहा है स्वयं ज्योति है चेतन है चेतन होने से स्वयं ही मैं के रूप में स्पूरित होता रहता है और से आनंद आनंद में निरतिशता है शोक तथा शोक के हेतु से राहित रहित तो दुख से रहित आनंद ही आत्मा है वो चेतन है और जिसे मोक्ष होता है ब्रह्मज्ञानी को वह मय के रूप में स्फुरित होता रहता है ये दिखाने के लिए स्वयं ज्योति ये विशेषण है तो ब्रह्म ज्ञान तो प्रशांत शोकानलम और वो एक अपारम विशेषण है तो अपारम का अर्थ अपरिछिन्नम देश काल वस्तु से अपरिछिनम वो किसी देश विशेष में मात्र उपलब्ध होता हो किसी काल विशेष में मात्र उपलब्ध होता हो और तो किसी वस्तु विशेष के संबंध से मात्र उपलब्ध होता हो ऐसा नहीं अपारम का अनवचिन्न है अपार हाँ, अनवच्छिन्नता का ज्ञापक है देश काल वस्तु परिचिन्नता से रहित इस अर्थ में अपार शब्द है ऐसा जो आनंद है उस उसे ब्रह्मविद आपनोति परम इस श्रुति स्थ पर शब्द से बताया जा रहा है वो ब्रह्म ज्ञान के फल के रूप में बताया जा रहा वही मोक्ष है और वह मोक्ष ब्रह्म ज्ञान रूप साधन से श्रुति बता रही है इसलिए ब्रह्म ज्ञान के फल के रूप में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष होने के कारण मोक्ष नहीं है और फल नहीं इस प्रकार का आनंद कौन नहीं चाहता सभी यही चाहते हैं स्वर्ग नहीं चाहते स्वर्ग का सुक्र वहां बताया जाता है कि दुख नहीं सुख है इसलिए स्वर्ग चाह चाहिए दुख रहित तो सुख की चाह है सबको और दुख रहित तो सुख यही तो मोक्ष है और उसकी चाह सबको होने से चाह के विषय को ही माना जाता है फल इसलिए इसमें पुरुषार्थत्व तो है मोक्ष में पुरुष लोष्ट के तरह पुरुषार्थत्व तो नहीं है ये नहीं कह सकते ये सब चाहते यही है इसलिए पुरुषार्थत्व तो है ऐसा वेद बता रहा है का करता है वेद तो जीवत्वादे अध्यासोक्त्या ब्रह्म संभव ब्रह्मत्व संभव उक्त एव भाव और ये जो कहा था ये तो दुःख रहित तो देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न स्वयं ज्योति आनंद ये ब्रह्म का वर्णन है सच्चिदानंद स्वरूप एक प्रकार से ये ब्रह्म का वर्णन हुआ और उस ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष ये कैसे होगा ये पूर्व पक्षी की शंका नहीं ना पहले तो सिद्धांत ने कहा क्योंकि भेद है इनके दृष्टि में तो सिद्धांत कहते हैं जीव है ही नहीं जीव की तो कल्पना है अध्यारूप है ब्रह्म में ही जीव भाव की कल्पना है इसलिए पूर्वाचार्यों का वाक्य है कि ब्रह्म अविद्य संसरती विद्य विमुचते अविद्या से संस्लिष्ट ब्रह्म वो संसरत यानी संसारी जीव है और विद्यामुचते तो उस अविद्या के साथ संश्लेष का विच्छेदक अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव यह है विच्छेदक अविद्या का और उससे अविद्या का जैसे ही उच्छेद हो जाता है बाद हो जाता है तो ये विमोक्ष माना जाता है विद्या तो विमुचित है जिस अविद्या से भ्रांति से संश्लेष हुआ है संसर्गा हुआ है चेतन ब्रह्म का और संसारी जीव बना है वह अविद्या जब तक रहेगी तब तक ही जीव भाव है और वह अविद्या अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है शांत है ब्रह्म ज्ञान से निवरत्या है और ब्रह्म ज्ञान होते ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर जो स्फिक के सन्निधि में रखा हुआ जपा कुसुम है वह जब तक स्फटिक के सन्निधि में है तब तक स्फटिक लाल दिखेगा और स्पटिक के पास है जपा कुसुम को हटा देंगे यदि तो फिर को उस समय लाल नहीं दिखेगा वो अपने स्वरूप से ही भाषित होगा तो स्वरूप से भाषित होगा और ब्रह्म स्वरूप है प्रशांत सोकानलम अपारम स्वयं ज्योति आनंद तो अभी तक हमें मैं के रूप में जो भास रहा है वो अविद्या से संश्लिष्ट स्वरूप भास रहा और वह अविद्या विद्या से निवृत्त होगी बाधित होगी और अविद्या के साथ संश्लेष का विच्छेद होगा तो ब्रह्म ही वैसा भास रहा था जीव रूप से वह अपने स्वरूप से भासेगा तो स्वरूप से भासेगा तो प्रशांत सोकानलम अपारम स्वयं ज्योति आनंद ही तो रहेगा तो श्रुति रहित निरुपाधिक जीव का स्वरूप बता रही है ब्रह्म कर उस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि जीवत्वादेह हे जीव भाव और आदि शब्द से फिर ये जो मनुष्यत्वादी कार्यक्रम का धर्म है कार्यक्रम संघात से संश्लेष अध्यास अध्यास होने से अनात्मा कार्यक्रम संघात के स्थल जितने भी धर्म है उन धर्मों को आदि शब्द से लीजिए ये सब चेतन के स्वाभाविक नहीं है स्वतः नहीं है स्वभाव नहीं है उसका वो उस स्वरूप नहीं है स्वरूपभूत धर्म नहीं है वो अनात्मा उपाधि के धर्मों का उसमें आरोप है और अपवाद प्रक्रिया से अस्थूलम अणअणु अन नेति नेति इत्यादि श्रुतियां जब निषेध द्वारा अनात्मा उपाधि तथा उसके धर्मों का निषेध करते हुए अधिष्ठान मात्र का ज्ञापन करती है तो प्रशांत शोकानलम यही मैं का स्वरूप निकलता है यह मैं जो है ब्रह्म का ही सामान्य अंश है जैसे रस्सी का सामान्य अंश है इदम ऐसे ब्रह्म का सामान्य अंश है मैं और रस्सी का सामान्य अंश का संश्लेष जब तक सर्पादि के साथ होता है तब तक वो रस्सी का सामान्य अंश आरोपित तो सर्पादि के सर्पत्वादि धर्म से युक्त प्रतीत होता है अयम सर्प इत्यादि रूप में और जब स्पष्ट प्रकाश होता है रस्सी का ज्ञान होता है तो रस्सी के सामान्य स्वरूप इदम अंश का जो अध्यारोपी सर्प के साथ संश्लेष था वो बाधित होता है निवृत्त होता है लेकिन सामान्य स्वरूप बाधित नहीं होता खाली संश्लेष बाधित होता सामान्य स्वरूप का भी स्वरूप अध्यास नहीं है संसर्ग अध्यास है और संसर्ग बाधित होने पर परम रज्जु जो विशेष स्वरूप है रज्जु उससे अभिन्नतया दम अंश भाषता है वो यथार्थ ज्ञान माना जाता है प्रमा मानी जाती है उससे जो है रज्जू के सामान्य स्वरूप में भाषमान सर्पत्वादी जो आरोपित थे वो सब बाधित हो जाता है निकल जाता है आरोपित है मैं। ऐसे ही मैं मैं का ब्रह्म का सामान्य अंश जो मैं है इस मैं का कार्यक्रम संघात आदि रूप उपाधि के साथ जब तक संसर्ग अध्यास रहेगा तब तक वह अविद्या अवस्था में कार्यक्रम संघात से संस्लिष्ट मैं भासता है और फिर कार्यक्रम संघात के धर्म से भी युक्त भाजता मैं मनुष्य हूं मैं करता हूं मैं भोगता हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं देवता हूं इत्यादि रूप में ये सब मैं ही भास रहा है ब्रह्म का सामान्यांश ये जब तक और ये कब से भास रहा है अनादि से अध्यास को भी अनादि कहा है न भाषकर भगवान ने ये प्रवाह रूप से अनादि है पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार से उत्तर उत्तर कार्यक्रम संघात में अहम बुद्धि हुई जाती है और ये चलती रहेगी कब तक जब तक आ, मैं का जो विशेष स्वरूप है प्रशांत सोकानलम अपारम स्वयं ज्योति आनंदम ये जो बताया इसका मैं के रूप में अनुभव नहीं होगा ये मैं उसके साथ भाषित हो जा उसके लिए प्रकाश मिलता है शास्त्र वही ब्रह्मनिष्ठ आचार अनन्न्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्व में वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होगा उसी से ब्रह्म का सामान्य अंश जो मय है उसका अविद्या और कारण शरीर जो अविद्या और कार्यात्मक शरीर उपाधि जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है जिने गीता के पन्द्रह अध्याय में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया इन क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से संश्लेष बाधित करने वाला बोध है वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा और ये जिस दिन होगा जिस क्षण होगा उसी क्षण फिर ये जो अविद्या के साथ कार्यक्रम संगात के साथ मिल करके जीवत्वादी जो धर्म है उससे भाष रहा था संसारी के रूप में भाष रहा था वह स्वरूप से भाषित होगा प्रशांत सोकानलम ऐसा ही भाषित होगा इसलिए उसका कोई वास्तविक भेद नहीं है स्फटिक में लालिमा के तरह ये जीव भाव अध्यारोपित था। इसे दिखाने के लिए कहा कि जीवत्वादे अध्याशोक्तिया ब्रह्मत्व संभव उक्त एवं तो जीव भाव आध्यासिक है ये बता करके अर्थाध्यास है जीवत्वादी ये बता करके एक प्रकार से जीव में ब्रह्मत्व की संभावना बता दी है जैसे स्फटिक स्वतः सफेदी ही है और लाली तो जपा कुसुम रूपी उपाधि के कारण आरोपित है ऐसे से स्वतः ब्रह्म ही है जीव प्रशांत शोकानल ही है उसका जो अपना स्वाभाविक स्वरूप है वह अभिव्यक्त होता है उपाधि से संश्लेष का बाधमात्र ज्ञान कराता है और फिर वह उसमें कोई आधान दुख पहले से था वो हटाता है ऐसा नहीं सुख नहीं था वो लाकर के स्थापित करता है ऐसा नहीं जीव में तो जीव वैसा ही है प्रशांत शोकानलम ही है वैसा वो अभिव्यक्त होता है मैं के रूप में इसलिए ब्रह्मत्व भी ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व है ना ब्रह्म भाव संभव है जीव का जीव भाव औपाधिक होने से उक्त भाव ये अभिप्राय निकला तथा ब्रह्म विज्ञापी दर्शयति इसका अब तस्थाधन संपत्तर इका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीकाकारत श इस पर हम लोग चर्चा कल करते हैं